देवी भागवत पांचवा स्क चेवन को नेत्रयुक्त तरुण देखकर सरियाती का संदेह राजा ने कहा बेटी विपरम तपस्वी बूढ़े चेवन मुनि कहाँ गए यह मदोन्मत्त नवयुवक पुरुष कौन है इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है दुराचार में रत रहने वाली पापनी तूने क्या मुनि को मार डाला है कुलनाशिनी क्या काम के वशीभूत होकर तू तो इस नवयुवक पुरुष की दासी बन गई है आश्रम में बैठे हुए इस पुरुष को देखना ही मेरे लिए विशेष चिंता का कारण बन गया है तूने यह क्या नीच कर्म कर डाला दुष्चरित्र स्त्रियाँ ही ऐसा व्यवहार किया करती हैं? दुराचार में प्रेम रखने वाली कन्या इस समय तेरे ही निमित्त में शोक समुद्र में डूब रहा हूँ कारण तेरे पास यह एक नवयुवक पुरुष दिखाई दे रहा है और वृद्ध मुनि कहीं दिखाई नहीं देते अपने पिता सरियाती की बात सुनकर सुकन्या का मुँह मुस्कान से भर गया पिताजी को साथ लेकर वह तुरंत चमन मुनि के पास पहुंची और आदरपूर्वक राजा से कहने लगी पिताजी आपके जमाता वे चवन मुनि यही हैं अश्विनी कुमारों की कृपा से इनकी ऐसी कमनीय कांति बन गई है उन्होंने ही इन्हें कमल जैसे नेत्र प्रदान किए हैं दोनों अश्विनी कुमार स्वयं मेरे इस आश्रम पर पधारे थे उन्होंने ही दयालुता इन मुर्वर को ऐसा बना दिया है पिताजी मैं आपकी पुत्री हूं राजन पतिदेव का रूप देखकर इस विषय में मोहवश आपके मन में जैसा विचार उत्पन्न हो रहा है वैसा घृणित कर्म मेरे द्वारा होना सर्वथा असंभव है राजन भृगुवंश को सुशोभित करने वाले इन चमल मुनि को आप प्रणाम कीजिए पिताजी आप इनसे सब बातें पूछ लीजिए ये सारी बातें आपको विस्तार पूर्वक बतला देंगे तब आपका संदेह दूर हो जाएगा पुत्री सुकन्या की बात सुनकर राजा तुरंत मुनि के पास गए उनके पर मस्तक झुकाया, तदनंतर उन्होंने आदर पूछा। राजा ने कहा, झुकायाषण मुनि आप शीघ्र ही अपना समस्त वृत्तांत बताने की कृपा करें आपकी आंखें कैसे ठीक हुई और कैसे आपका बुढ़ापा चला गया ब्राह्मण आपके अत्यंत सुंदर रूप को देखकर मुझे महान संदेह उत्पन्न हो रहा है आप विस्तार के साथ इस रहस्य का उद्घाटन कीजिए जिसे सुनकर मैं सुखी हो सकू ची बोले राजेंद्र अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य है उन्होंने ही कृपा पूर्वक मेरा यह उपकार किया है उस उपकार के बदले में मैंने उन्हें वर दिया है आप दोनों सज्जनों को राजा के यज्ञ में मैं रस पीने का अधिकारी बना दूंगा महाराज इस प्रकार देव वैद्यों के द्वारा मुझे तरुण अवस्था और ये विमल नेत्र प्राप्त हुए हैं आप शांत चित्त होकर इस इस पवित्र आसन आसन पर पर पर विराजिए चवन मुनि के प्रकार कहने पर राजा बैठ गए पास ही रानी भी बैठ गई महात्मा चवन जी से कल्याणमय बातें होने लगी उन्होंने विस्तार से सारी घटनाएं आद्योपान्त राजा को सुना दी तत्पश्चात मुनिवर च्यवन ने सांत्वना देते हुए राजा से कहा महाराज मैं आपके यहाँ यज्ञ करवाऊँगा आप सामग्री सामग्री संग्रह कीजिए मेरे प्रयास से आप लोग सोमरस का पान करेंगे इस प्रकार की प्रतिज्ञा मैं अश्विनी कुमारों के प्रति कर चुका हूँ निपश्रेष्ठ आपके विशाल यज्ञ में ही मेरी वह प्रतिज्ञा पूरी होगी राजेंद्र आपके सोममक यज्ञ में यदि इंद्र कुपित होंगे तो मैं उन्हें अपने तप के तेज से शांत कर लूँगा फिर अश्विनी कुमार सुगमता सुगमतापूर्वक सोमरस पी सकेंगे